भगवान से प्रेम और भक्ति की रानी सहजो ने गाया है प्रेम दीवाने जे भय पलट सहजो दृष्टि ने आवई कहा कहां प्रेम दीवाने जे भय जाति बरण गई छूट सहजो जग बौरा कहे लोग गए सब छूट प्रेम दीवाने जे भय सहजो डिपमिग दे पांव पड़े कित कै कि हरि समाल तब मन में तो आनंद है तन बौरा सब अंग ना काहू के संग है सहजो ना कोई संग भगवान हमें इनका मर्म समझाने की कृपा करें चेतना की दो दशाएं एक प्रेम की एक प्रेम के अभाव की चाहो तो कहो जागने की सोने की चाहो तो कहो धर्म की अधर्म की शब्दों से भेद नहीं पड़ता लेकिन चेतना दो ढंग से हो सकती है जिसे तुमने संसार कहा है वो चेतना के अप्रेम की अवस्था है प्रेम शून्य आंखों से जब अस्तित्व को देखा जाता है तो संसार दिखाई पड़ता है आंखें जब प्रेम से भर जाती हैं तो वही जो कल तक संसार दिखाई पड़ता था अचानक क्षण मात्र में परमात्मा हो जाता है संसार कोई यथार्थ नहीं और समझने की कोशिश करना परमात्मा भी कोई यथार्थ नहीं जीवन को देखने के दो ढंग है संसार प्रेम रहित आंखों का अनुभव है परमात्मा प्रेम पूर्ण आंखों का सवाल दृश्य का नहीं सवाल दृष्टि का है क्या तुम देखते हो वह मूल्यवान नहीं कैसे तुम देखते हो क्योंकि तुम्हारे देखने का ढंग ही अस्तित्व को निर्धारित करता है तुम्हें अगर परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता तो ऐसा मत सोचना कि परमात्मा नहीं इतना ही सोचना कि आंखों में प्रेम नहीं तुम्हें अगर संसार ही संसार दिखाई पड़ता है तो ऐसा मत सोचना कि केवल संसार है इतना ही सोचना की आंखें प्रेम रिक्त प्रेम से सुनी है जब आंख प्रेम से खाली होती है तो जो अनुभव में आता है स्वप्नबत् झूठा है, है क्योंकि सत्य को जानने का प्रेम के अतिरिक्त कोई उपाय ही नहीं जैसे कोई वीणा बजाता हो और तुम आंखों से सुनने की कोशिश करो कुछ भी सुनाई ना पड़ेगा आंखें सुनने का उपाय नहीं है। आंख से कोई सुन नहीं सकता वीणा बजती रहेगी संगीत गूंजता रहेगा तुम तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि जिस सेतु से जोड़ बन सकता था उसका तुमने उपयोग ना किया संगीत सुना जाता है देखा नहीं बहरा आदमी बैठ के देखता रहेगा संगीत की उंगलियां तारों से खेलती हुई दिखाई पड़ेंगी, लेकिन तारों और उंगलियों के बीच जो जादू घट रहा है वो उसे सुनाई नहीं पड़ेगा आंख से सुनने का कोई उपाय नहीं या जैसे कोई आदमी खान से फूलों को देखने का प्रयास करे फूल खिलते रहेंगे झरती रहेगी बात उनकी तितलियों और मधुमक्खियों को खबर लग जाएगी बोरों तक संदेश पहुंच जाएगा लेकिन जो व्यक्ति कान फूल के करीब किए बैठा है उसे कुछ भी पता न चलेगा कब कली खिली कब फूल बनी कब गंध के बादल गिरे कब गंध विसर्जित हुई कब, कब कली फूल बनकर अस्तित्व के लिए समर्पित हो गई कब अर्चना का यह क्षण आया और गया कान से कुछ भी पता न चलेगा आंख चाहिए नाक चाहिए सम्यक साधन चाहिए जब तुम कहते हो संसार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता तो इसका केवल एक ही अर्थ है कि तुमने जिस ढंग से अब तक देखना सीखा है उस ढंग से संसार के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं पड़ सकता पुरानी बाउल कथा है एक फकीर नाच रहा है एक फूलों के बगीचों में फूलों के साथ पक्षियों के साथ और एक पंडित ने आके उससे पूछा कि हमने सुना है कि तुम सदा प्रेम की ही प्रेम की रट लगाए रखते हो प्रेम आखिर है क्या फकीर नास्ता रहा क्योंकि इसके अतिरिक्त तो और उत्तर क्या हो सकता था प्रेम चारों तरफ झर रहा था वृक्ष भी समझ रहे थे सरोवर भी समझ रहा था आकाश में तैरते शुभ्र बादल भी समझ रहे थे पंडित अंधा था फकीर नाचता रहा पंडित ना का बंद करो ये उछल कुंद जो पूछा है उसका ठीक ठीक उत्तर दो ऐसे उछल कुंद करने से कोई उत्तर नहीं मिल जाएगा मैं पूछता हूं प्रेम क्या है फकीर ने कहा कि मैं प्रेम हूं और अगर नाचते में न दिखाई पड़ा तो जब मैं रुक जाऊंगा तब बिल्कुल दिखाई ना पड़ेगा जब गीत गा रहा हूं तब दिखाई नहीं पड़ता तो जब चुप हो जाऊंगा तब तुम्हारी समझ के बहुत दूर हो जाऊंगा उत्तर ही दिया है वह पंडित हंसने लगा उसने कहा कि ऐसा ना समझों को उत्तर देना मैं शास्त्रों का ज्ञाता हूं सम्यक उत्तर चाहिए कोई गैर पढ़ा लिखा गमार नहीं वेद जानता हूं उपनिषद जानता हूं गीता पढ़िए सोच समझ के उत्तर दो अन्यथा कहो कि उत्तर पता नहीं उस फकीर ने एक गीत गाया उस गीत में उसने कहा कि मैंने ऐसा सुना है कि एक बार और ऐसी घटना घटी थी कि फूल खिले थे बगीचे में और माली नाच रहा था इस अभूतपूर्व फूलों के सौंदर्य के साथ और गांव का सुनार आया और कहने लगा ऐसे क्या मदमस्त हुए जाते हो ऐसी कौन सी बड़ी घड़ी घट गई है नाचने का क्या कारण आ गया है तो उसने कहा देखो इन फूलों को सुनार ने कहा रुको बिना जांच किए मैं राजी ना होऊंगा उसने अपने झोले से सोने को कसने का पत्थर निकाला निश्चित ही सोने के कसने का पत्थर होता है जिस पर सोना कस जाता है पता चल जाता है सही है झूठ उसने फूलों को सोने के पत्थर पर रगड़ा कुछ भी पता न चला फूल मर गए फूल भी हसे हाँ होंगे वृक्ष भी हंसे हाँ होंगे आकाश के बादल भी हंसे हाँ होंगे और वो फकीर भी हंसा हाँ है वो माली भी हंसा हाँ और उस फकीर ने पंडित से कहा ऐसी ही तुम मुझसे पूछ रहे हो प्रेम को तुम तर्क की कसौटी पे कसना चाहते हो तो जैसे फूल मर जाएंगे पत्थर के ऊपर पत्थर सोने को कस लेता है क्योंकि सोने और पत्थर के बीच कोई तारतम है सोना भी पत्थर है तुमने कभी सोने को खिलते देखा वो मृत है मृत मृत को पहचान लेता है फूल जीवन है उसे तुम पत्थर पर कसोगे मर जाएगा सिर्फ मौत की खबर छूट जाएगी सिर्फ फूल का लहू पड़ा रह जाएगा पत्थर पर लेकिन पत्थर से कोई खबर ना आएगी कि फूल सच था या झूठ सोने के कसने के पत्थर अलग तुम्हें अगर संसार में परमात्मा नहीं दिखाई पड़ा तो तुम समझना तुम सुनार हो जो फूलों के बगीचे में सोने के कसने के पत्थर को लेके घूम रहे हो तुम्हें फूल मिलेंगे ही नहीं तुम्हारे हाथ के पत्थर ने ही फूलों से मिलन रोक दिया तुम्हारे देखने के ढंग ने ही बाधा डाल दी तुम्हारा होने का जो रूप है वही परमात्मा को वर्जित कर देता है जब तुम मुझसे आके पूछते हो कि परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता तब मैं परमात्मा को सिद्ध करने नहीं लग जाता हूं ना मैं तुमसे कहता हूं परमात्मा है वो तो व्यर्थ की बात होगी वो तो बहरे के सामने वीणा को छेड़ना होगा वो तो अंधे के सामने दीये का जलाना होगा वो तो जिसके नासापुच्छ अवरुद्ध उसके पास सुगंध का छिड़कना होगा नहीं वैसी भूल मैं नहीं करता जब तुम पूछते हो परमात्मा कहा है तब मैं जानता हूं तुम पूछ रहे हो प्रेम कहां है क्योंकि परमात्मा को पूछने का और क्या अर्थ हो सकता है तुम परमात्मा के संबंध में कोई वक्तव्य नहीं दे रहे हो तुम अपने संबंध में सूचन कर रहे हो कि मेरे पास प्रेम की आंख नहीं काश तुम्हें भी यह समझ हो तो तुम परमात्मा को खोजने निकलो क्योंकि वो खोज गलत है तुम प्रेम को खोजने निकलो जिसने प्रेम को पा लिया उसने परमात्मा को पा लिया प्रेम के अतिरिक्त परमात्मा कहीं भी नहीं मिला है तो मैं तुमसे कहता हूं प्रेम परमात्मा से भी बड़ा है क्योंकि प्रेम की आंख के बिना उससे कोई संबंध नहीं हो सकता मैं तुमसे कहता हूं बड़े से बड़े संगीत से भी बड़े हैं तुम्हारे कान क्योंकि उनके बिना संगीत शून्य हो जाता है और मैं तुमसे कहता हूं सुंदर से सुंदर दियों से भी बड़ी है तुम्हारी आंख सूरज छोटा है तुम्हारी आंख बड़ी है तुम गणित से मुझ सोचना अन्यथा तुम्हारी आंख बड़ी छोटी है सूरज बहुत बड़ा है पर मैं फिर दोहराता हूं तुम्हारी आंख बड़ी है सूरज छोटा है क्योंकि तुम्हारी आंख के बिना सूरज कहां होगा तुम्हारी छोटी सी आंख में करोड़ों सूरज समा सकते हैं और तुम्हारे छोटे से धड़कते प्रेम में परमात्मा की अनंतता समाविष्ट हो जाती तुम्हारा प्रेम बड़ा है इस बात को जितने सफाई से तुम ध्यान में ले लो उतना उपयोगी है क्योंकि यात्रा का पहला कदम गलत पड़ जाए तो फिर मंजिल सदा के लिए भटक जाती पहला कदम ठीक पड़ जाए आधी मंजिल पूरी ही हो गई ठीक दिशा में चल पड़े आधे पहुंच ही गए अब पहुंचने में कुछ अड़ते ना रही थोड़े समय की ही बात है लेकिन अगर गलत कदम पड़ जाए तो तुम जन्म जन्म चलते रहो कितना ही चलो कितना ही दौड़ो कितना ही श्रम उपाय करो कुछ भी ना होगा शायद उल्टी ही घटना घटेगी जितना तुम श्रम करोगे उतने ही दूर निकलते जाओगे जितना दौड़ोगे उतना ही फासला बढ़ जाएगा गलत दिशा में दौड़ने से कोई नहीं पहुंचता ठीक दिशा में धीमे धीमे चल के भी लोग पहुंच जाते हैं और जिन्होंने जाना है उन्होंने तो कहा है कि अगर बिल्कुल दिशा ठीक हो तो एक कदम भी नहीं उठाना पड़ता तुम जहां बैठे हो वहीं मंजिल आ जाती यही मैं तुमसे कहता हूं हिलने की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मंजिल दूर थोड़ी है मंजिल तो तुम्हारी आंख में तुम्हारे देखने के ढंग में प्रेम से देखने का एक ढंग है वो जादू है अलकेमी है उसके देखते ही कुछ और दिखाई पड़ता है जो कल तक दिखाई ही ना पड़ा था अप्रेम का भी देखने का एक ढंग है बड़ी अंधी दृष्टि है अप्रेम की उससे वो दिखाई पड़ता है जो प्रेम से कभी दिखाई नहीं पड़ता संसार और परमात्मा कभी तुम्हारे अनुभव में साथ साथ ना आएंगे इसलिए तो ज्ञानी शंकर जैसे ज्ञानी कहते हैं संसार माया है तुम ये मैं सोचना कि संसार माया है तो शंकर भिक्षा मांगने नहीं जाते क्योंकि भिक्षा किससे मांगनी तुम तो यह मत सोचना कि संसार माया है तो शंकर को भूख नहीं लगती क्योंकि भूख कैसे लगेगी जब सभी झूठ है तुम यह मत सोचना कि शंकर को जब भूख लगती है और वो रोटी खा लेते हैं तो भूख नहीं मिटती भूख भी लगती है भूख भी मिटती है भिक्षा भी मांगाते हैं फिर भी कहते हैं संसार झूठ है ऐसी कहानी है सिर फिरे सम्राट ने शंकर की बातें सुनी उसे बात जची नहीं किसी को नहीं जसती तुम्हें भी नहीं जसती संसार असत्य है कैसे माना जा सकता है जरा दीवाल से निकलने की कोशिश करो सिर फूट जाता है लहूलुहान हो जाता है अगर दीवाल असत्य तो तुम निकल गए होते कौन रोकता सपने की दीवालें कहीं रोकती है? और दरवाजे से तुम निकल जाते हो तो दरवाजे और दीवाल में जरूर कोई बुनियादी यथार्थगत फर्क है एक से सिर टकराता है एक से नहीं टकराते हो सम्राट सिर्फ फिरा था उसने कहा कि ठहरो बातचीत में मेरा बहुत भरोसा नहीं है मैं आदमी यथार्थवादी हूं आदर्शवादी नहीं हूं तो तुम रुको ये निर्णय तर्क से नहीं होगा तर्क में तुम कुशल निर्णय यथार्थ के अनुभव से होगा रुको उसने अपने महावत को कहा कि पागल हाथी को ले आओ सम्राट के पास एक पागल हाथी था जिसके पैरों में बहन कर जंजीरें डाल रखी थी क्योंकि वो बस में न आता था छूट जाता तो दस पांच हत्या कर डालता था कई बार जंजीरें तोड़ के भी भाग निकला था वो पागल हाथी लाया गया सम्राट महल के ऊपर छत पर खड़ा हो गया लोग अपने घरों में छिप गए राजपथ खाली हो गया शंकर को राजपथ पर छोड़ दिया और पागल हाथी छोड़ दिया भागे शंकर सीखे चिल्लाए घबराए तुम शायद सोचोगे अरे संसार माया और शंकर भागने लगे माया के हाथी को देखकर ज्ञानी तो ऐसा नहीं करता है यही सम्राट ने भी सोचा इसके पहले की कोई हानि पहुंचाई जा सके क्योंकि तो हानि पहुंचाने का तो कोई प्रयोजन न था सिर्फ जांच करनी थी संसार माया है शंकर को बचा लिया गया पसीने से लथपथ होशहवास खोए हुए दरबार में बुलाए गए सम्राट हंसने लगा उसने कहा अब कहो संसार माया है शंकर ने कहा निश्चित ही महाराज संसार माया है सम्राट खिलखिला के हंसा उसने कहा कि आगल हो अब बिल्कुल पागलपन की बात फिर भागे क्यों फिर चीखे चिल्लाए क्यों फिर रोए क्यों ये चेहरे पे पसीने की बूंद क्यों है ये छाती अभी तक धड़क क्यों रही है झूठे हाथी को देखकर ये सब हुआ है शंकर का महाराज यह भी उतना ही झूठ है जितना हाथी झूठ है सच्चे हाथी से सच्चे आंसू होते झूठे हाथी से झूठे आंसू हो जाते मेरा भागना भी झूठ था मेरा चीखना चिल्लाना भी झूठ था आपका सुनना भी झूठ था सम्राटने का बकवास बंद करो तुम पागल हाथी से भी ज्यादा पागल हो अब कुछ बात करने का कारण न रहा ऊपर से लगेगा कि शंकर ने यह कैसा जवाब दिया लेकिन ये ठीक है शंकर जब कहते हैं संसार माया है तो इसका यह अर्थ नहीं है कि संसार नहीं है इसका इतना ही अर्थ है कि जो है उसे तुमने गलत ढंग से देखा है इसलिए जो तुम समझ रहे हो कि वो है वैसा वो नहीं है तुम्हारा अनुभव झूठ है संसार तुम्हारा अनुभव है तुम्हारी व्याख्या है सत्य की सत्य को तुमने देखा नहीं है तुमने तो सिर्फ व्याख्या की है और तुम्हारी व्याख्या झूठ है संसार ब्रह्म की अज्ञानपूर्ण व्याख्या है और जब आंख खुलती है हो आता है प्रेम की धारा बहती तब तुम इसी संसार को एक दूसरे दृष्टिकोण से एक दूसरी पृष्ठभूमि में देखते हो एक दूसरा संदर्भ अविरत होता है और सब अर्थ बदल जाते हैं उस क्षण तुम कहते हो जो मैंने पहले जाना था वो झूठ था क्योंकि ये बड़े सत्य के सामने वो एकदम फीका पड़ जाता है उस क्षण तुम जो कहते हो कि अब तक जो माना था वो सही नहीं था इस नए अनुभव ने उसे बाधित कर दिया तुम्हारी आंख आतंतिक मूल्य रखती है, इसलिए तो हमने भारत में तत्वशास्त्र को दर्शन का देखने का ढंग का। पश्चिम तो में तत्व दर्शन को फिलॉसफी कहते हैं। फिलॉसफी उतना कीमती शब्द नहीं है जैसा दर्शन क्योंकि फिलॉसफी का मतलब होता है सोचना विचारना देखना नहीं फिलोसॉफी का अर्थ होता है जीवन को सोचना विचारना निष्कर्ष लेना दर्शन का अर्थ होता है तुम सोचोगे विचारोगे निष्कर्ष लोगे वो सत्य न होगा क्योंकि तुम्हारे निष्कर्ष में तुम्हारे सोचने विचारने में तुम समाविष्ट हो जाओगे तुम्हारी व्याख्या तुम्हारा ही विस्तार होगी सब हटाओ देखो देखने की पराकाष्ठा कब घटित होती है क्यों प्रेम को देखने की पराकाष्ठा कहा है इसलिए कि प्रेम के क्षण में दृश्य और द्रष्टा एक हो जाती प्रेम का अर्थ ही है जिसे तुम देख रहे हो उससे दूरी नहीं है जिसे तुम देख रहे हो उसके लिए तुम खुले हो निकट हो उपलब्ध हो जिसे तुम देख रहे हो उसे अपने की तरह देख रहे हो पराये की तरह नहीं जिसे तुम देख रहे हो उसे अपना ही विस्तार मान रहे हो कोई अन्य नहीं जिसे तुम देख रहे हो उसके साथ तुम एक हो गए हो प्रेम का अर्थ है जिसे तुम देख रहे हो उससे तुम जुड़ गए हो वो विजाती नहीं है तुम्हारा हृदय और उसका हृदय सास सां धड़क रहा है तुम्हारी श्वास और उसकी श्वास सास सांस चल रही है तुम्हारे होने में और उसके होने में बीच में कोई दीवाल नहीं है प्रेम का इतना ही अर्थ है सब दीवालें विसर्जित हो गई है दृष्टा दृश्य द्रस्ट बन गया है कृष्ण निरंतर कहते हैं द ऑब्जर्व इज द ऑब्जर्वर द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व वो प्रेम की प्रेम की व्याख्या कर रहे हैं देखने वाला दृश्य हो गया है दृश्य देखने वाला हो गया है। दोनों ऐसे मिल गए हैं जिससे दूध पानी मिल जाता फिर अलग करना मुश्किल हो जाता है मिलने के बहुत डंग पानी और तेल भी मिलाया जा सकता है कितना ही मिला फासला बना ही रहता है पानी तेल मिलते ही नहीं अब प्रेम की दृष्टि पानी और तेल का मिलन है तुम देखते हो पर मिलते नहीं बिना मिले कैसे देखोगे बिना मिले कैसे उतरोगे अंतर में यथार्थ के बिना मिले कैसे पहुंचोगे गहराई तक दूध पानी जैसे मिल जाओ फूल को देखने गए हो वहां फूल रहे यहां तुम रहो धीरे धीरे धीरे धीरे दोनों खो जाएं, सिर्फ फूल का अनुभव रहे न तो अनुभव करने वाला बचे न फूल बचे सिर्फ बीच में तैरता एक अनुभव रह जाए जहां दृष्टा और दृश्य खो जाते वहां दर्शन फलित होता है प्रेम पराकाष्ठा है प्रेम के अतिरिक्त जानने का कोई उपाय नहीं तुमने कभी सोचा तुमने कभी निरखा परखा पहचाना कि जीवन के ज्ञान के अन्यतम क्षण प्रेम की छाया की तरह आते तुम केवल उसी व्यक्ति को जान पाते हो जिसे तुमने प्रेम किया जिसे तुमने प्रेम नहीं किया उसके आसपास तुम कितनी ही परिक्रमा करो जैसे लोग मंदिर में परिक्रमा करते हैं पर वो परिक्रमा आसपास ही रहेगी बाहर ही बाहर घूमोगे भीतर ना जा सकोगे क्योंकि भीतर जाने की तो संभावना तभी है जब तुम अपने को डुबाने और मिटाने को राजी हो जाओ जब तुम मिटने को राजी होते हो तो दूसरा भी मिटने को राजी हो जाता तुम्हारा राजीपन उसमें राजीपन की प्रतिध्वनि पैदा करता है जिससे दो बूंद करीब आती जाती करीब आती जाती है राजी है मिटने को फिर पास आ जाती हैं और एक बूंद हो जाती ऐसा एक बूंद हो जाना प्रेम है उस प्रेम से जिसने जाना परमात्मा जाना तब उसकी बड़ी अड़चन होती तुम पूछते हो परमात्मा कहा है वो पूछता है संसार कहां है यही माया का अर्थ है तुम पूछते हो परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता वो पूछता है उसके अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं पड़ता से सब झूठ हो गया है वही केवल सत्य बचा है प्रेम से जाना गया जगत परमात्मा है अप्रेम से जाना गया परमात्मा जगत है ये तुम्हारे देखने के ढंग कुछ और दो चार बातें समझ ले तो फिर सहजों के सीधे साधे वचन बड़ी गरिमा से प्रकट हो जाएंगे ये वचन बहुत सीधे सीधे साधे कुछ उलझाव नहीं है लेकिन अगर पृष्ठभूमि तैयार ना हो तो तुम इन्हें दोहरा लोगे समझ कुछ भी ना पाओगे सरलतम सरलतम चीजें भी कठिनतम हो जाती हैं अगर समझ की पृष्ठभूमि ना हो कठिनतम चीजें भी सरलतम हो जाती हैं अगर समझ की पृष्ठभूमि तैयार हो पहली बात तुमने छोटे बच्चों को कभी पढ़ते देखा रविंद्रनाथ की कोई श्रेष्ठतम कविता दे दो तो भी छोटा बच्चा बड़े बड़े अक्षर नहीं पढ़ सकता उसे हिजे करना पड़ते अगर परमात्मा लिखा हो तो वो पा को अलग पढ़ता है रा को अलग पढ़ता है हलंत ता को अलग पढ़ता है मां को अलग पढ़ता है हिज्जे करता है सिर्फ कविता भी छोटे बच्चे को पढ़ते देखो तुम पाओ की कविता खो गई सिर्फ वर्णमाला बची छोटे बच्चों को सुनकर तुम्हें रविन्द्रनाथ की कविता का स्मरण भी ना आया शायद तुम उसकी बकवास से ऊब भी जाओ कि क्या लगा रखा है पा छोटा पा मां बड़ा मां बंद कर उस गीत की सारी खूबी खो गई क्यों क्योंकि गीत अखंडता में था बच्चे ने खंड खंड कर दी जिससे किसी की एक सुंदर मूर्ति हो और तुम हथोड़े से तोड़ दो खंड खंड हो जाए पत्थर अब भी वही है न तो तुमने कुछ जोड़ा ना तुमने कुछ घटाया हथौड़ा ना तो जोड़ता है ना घटाता है हथौड़ा सिर्फ तोड़ता है अगर बजन तौलोगे तराजू पर उतना ही है अब जितना पहले था लेकिन कुछ चीज नष्ट हो गई जो तराजू पर तौल में नहीं आती इस मूर्ति के दाम लाख रुपए हो सकते थे अब दो कौड़ी हो गए संगमरमर उतना ही है बाजार में बेचने जाओगे संगमरमर के दाम आ जाएंगे मूर्ति खो गई मैंने सुना है एक गांव में ऐसा हुआ एक आदमी अपने घोड़े को लेकर एक गरीब किसान जंगल से गांव की तरफ लौटता था एक राहगीर वृक्ष के नीचे खड़ा था उस राहगीर ने कहा रुक यदि मुझे तेरे घोड़े का चित्र बना लेने दे तो मैं तुझे पांच रुपए दूंगा वो आदमी तो चकित हुआ पांच रुपए तो घोड़े पर दिन भर सामान ढोता है तब नहीं मिल पाता और ये आदमी सिर्फ चित्र बनाने का कह रहा उसने कहा बड़ी खुशी की बात है मजे से बना लो वो आदमी एक चित्रकार था उसने घोड़े का चित्र बनाया पांच रुपए दिए जहां से आया था शहर की तरफ चित्रकार वापस लौट गया कई महीनों बाद ग्रामीण शहर किसी काम से गया था उसी घोड़े पर बैठकर उसने एक बाजार में बड़ी भीड़ लगी देखी पांच पांच रुपया लग रहे थे अंदर कोई बड़ी अद्भुत चित्रकला का नमूना मौजूद था था तो ग्रामीण गरीब भी था लेकिन वो पांच रुपये उसके पास थे जो चित्रकार ने दिए थे वो अनायास ही मिल गए थे उनका कोई खर्च भी उसे सूझा न था कोई ज्यादा जरूरतें भी ना थी वो खीसे में था उसने कहा क्यों ना हो अब शहर आ गए हो इतनी भीड़ लगी है लोग क्यों लगा के खड़े तो वो भी क्यों लगा के पांच रूपये देकर भीतर गया वो तो चकित हो गया ये उसी के घोड़े का चित्र था उसने चित्रकार को पकड़ा उसने कहा कि लूट की हद हो गई तुम तो हजारों रुपए कमा रहे हो और मेरा जिंदा घोड़ा बाहर खड़ा है और तुमने केवल चित्र बनाया है सिर्फ कागज पे कुछ रंग फैला दिए जिंदा घोड़े को भी देखने कोई पांच रूपये नहीं देता नहीं तो हम करोड़पति हो गए होते तुम्हारे इस चित्र के लिए तुम्हें पांच पांच रुपए दे के लोग देखने आ रहा और इतनी भीड़ लगी और बड़ी प्रशंसा है गांव में और ये वही पांच रुपए हैं जो तुमने मुझे दिए थे मैं भी उन्हें देकर दे देखने आ गया हूँ अगर धंधा ऐसा ही है तो मैं भी क्यों ना अपने घोड़े को तुम्हारे पास ही खड़ा कर लूँ और उसके भी दाम लगवा दो चित्रकारने का वो संभव न होगा वो ग्रामीण पूछने लगा लेकिन इस कागज में लकीर में रंग में रखा क्या है दाम कितना है इसका चित्रकारने का अगर कागज और रंग का दाम पूछो तो कुछ भी नहीं है पांच रुपए से कम ही होगा लेकिन रंग और कागज के माध्यम से जो प्रकट हुआ है वो अमूल्य है उसके लिए खरीदा नहीं जा सकता तुम्हारा घोड़ा कितना ही यथार्थ हो आज नहीं कल मर जाएगा ये चित्र शाश्वत है ये सनातन है ऐसे कई तुम्हारे जैसे घोड़े आएंगे और चले जाएंगे यह घोड़ा रहेगा यह घोड़ा तुम्हारे घोड़े का ही चित्र नहीं है समस्त घोड़ों का सार है ग्रामीण की बुद्धि में तो नहीं आया होगा परमात्मा भी तुम्हारी बुद्धि में नहीं आता क्योंकि बुद्धि बहुत ग्रामीण है छोटा बच्चा कविता को भी हिज्जे करके पढ़ता है और काव्य का सारा गुण खो जाता है क्योंकि काव्य का गुण तो समग्रता में है तुम जब विचार से देखते हो संसार को तो तुम हिज्जे करके देख रहे हो परमात्मा को टुकड़े टुकड़े में विचार का अर्थ है विश्लेषण विचार का अर्थ एनालिसिस तोड़ो विज्ञान यही करता है तोड़ो और जानो अगर तुम पूछो कि फूल बहुत सुंदर है वैज्ञानिक कहेगा हम ले जाएंगे अपनी प्रयोगशाला में तोड़ेंगे सब रासायनिक द्रव्य अलग कर लेंगे खनिज अलग कर लेंगे कितनी मिट्टी कितना आकाश कितना पानी सब अलग कर देंगे तुम आ जाना हम विश्लेषण करके बता देंगे क्या क्या इसके भीतर वैज्ञानिक विश्लेषण कर देगा बोतलों में लेबल लगा के रख देगा इतनी मिट्टी इतना आकाश इतना जल इतना ये इतना वो तुम उससे ये मत पूछना की वो बोतल कहां है जिसमें तुमने सौंदर्य भी रखा वो कहेगा सौंदर्य तो पाया ही नहीं मिट्टी मिली पानी मिला और सब जो जो मिला ये बोतलों में बंद है हमने कुछ छोड़ा नहीं पूरा का पूरा फूल इन बोतलों में बंद है तुम वजन कर ले सकते हो सौंदर्य तुम्हारी भ्रांति रही होगी क्योंकि सौंदर्य तो किसी भी फूल में खोजने से मिला नहीं और हमने कुछ भी घटाया नहीं वजन बराबर है ऐसा ही तो ना समझ आदमी के संबंध में भी सोचते रहे कई प्रयोग किए गए जब आदमी मरे तो पहले जिंदा आदमी का वजन तो फिर जब वो मर जाए तो मरे आदमी का वजन तो अगर आत्मा निकल गई हो तो वजन कम हो जाएगा वजन कम नहीं होता कई बार तो बढ़ जाता है तुम चकित हो तो बजाय इसके कि आत्मा निकल गई बढ़ जाता है उल्टा क्योंकि जैसे ही श्वास छूट जाती है शरीर का जो संयम है शरीर की जो अपने आप को बांध रखने की क्षमता है वो नष्ट हो जाती तो बहुत हवा शरीर के भीतर प्रवेश कर जाती है उस हवा के कारण कभी कभी तो वजन बढ़ जाता है शरीर फूल जाता है हवा की मात्रा बढ़ जाती घटता तो नहीं बढ़ बढ़बला जाए तो जिन्होंने आदमी को तौल के जानना चाहा कि आत्मा मरते वक्त निकलती है या वो हिज्जे कर रहे हैं आत्मा है समग्रता वो है काव्य जीवन का वो विचार के विश्लेषण से नहीं प्रेम के अनुभव से उपलब्ध होती है तुमने अगर किसी को प्रेम किया है तो तुम जान ही लोगे कि वो शरीर नहीं है यह कसौटी है कि तुमने प्रेम किया या नहीं अगर तुम्हें अपनी प्रेसी में या प्रीतम में या अपने बेटे में या अपनी पत्नी में या अपने मित्र में सिर्फ शरीर दिखाई पड़ता है तो तुमने प्रेम नहीं किया अगर तुमने प्रेम किया होता तो तुम पाते कि शरीर है लेकिन तुम्हारा प्रेमी शरीर मात्र नहीं शरीर के भीतर शरीर से बहुत बड़ा बहुत अनंत गुना है शरीर क्षणभंगुर है भीतर जो है वो सनातन है शाश्वत है भीतर तो जो है वो समस्त सृष्टि का सार है वो तो चैतन्य का आखिरी शिखर है लेकिन उसे देखने के लिए पूरे के पूरे को देखने की क्षमता चाहिए प्रेम पूरे को देखता है वो विहंगम दृष्टि है जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है और वहां से देखता है नीचे सब इकट्ठा दिखाई पड़ता है तुम रास्ते से गुजरते हो एक झाड़ दिखाई पड़ा फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा हिज्जे करते हो पक्षी उड़ता आकाश में सारे झाड़ एक साथ दिखाई पड़ते हैं प्रेम ऊंचाई है व्यक्त की तरह आकाश में उड़ना है वहां से जीवन को देखना है वहां से जीवन की जो परिपूर्णता है वही परमात्मा है जिसने समग्रता को जाना उसने परमात्मा को जाना जिसने खंड खंड को जाना वो संसार से आगे ना जा सका यद्यपि खंड उसी के अखंड के लेकिन वह अखंड खंड नहीं इस बात को ठीक से समझ लो सब खंड उसी अखंड के लेकिन वो अखंड सभी खंडों के जोड़ से ज्यादा है वो खंडों में प्रकट हुआ है खंडों में समाप्त नहीं है वो खंडों में उतरा है खंडों की सीमा है वो असीम है जैसे तुम्हारे आंगन में आकाश उतरा है निश्चित ही आकाश उतरा है लेकिन तुम्हारा आंगन सारा आकाश नहीं है तुम्हारे आंगन में जो है वो भी आकाश है लेकिन आकाश तुम्हारे आंगन के पार भी तुम्हारे शरीर में जो उतरा है वो सारा परमात्मा नहीं है वो सारा आकाश नहीं है यद्यपि वो भी परमात्मा है इतना ही आत्मा और परमात्मा का फर्क है आत्मा का अर्थ है आंगन में घिरा आकाश परमात्मा का अर्थ है दीवालें तोड़ दी आंगन मिट गया आंगन को मिटाने के लिए कुछ भी तो नहीं करना पड़ता सिर्फ उसको बनाने वाली दीवालें तोड़ देनी पड़ती दीवानों के कारण भ्रांति पैदा होती थी दीवानों के विसर्जित हो जाने पर भ्रांति विसर्जित हो जाती भेद अप्रेम अभेद प्रेम और अखंड को देखने की बात है। अखंड को देखने के लिए तुम्हें ऊंचे जाना पड़े जमीन पर न चल सकोगे आकाश में उड़ना पड़े अखंड को जानने के लिए तुम्हें खंड करने की प्रक्रिया को त्यागना पड़े विचार का त्याग प्रेम है और विचार का त्याग ही ध्यान है निर्विचार हो जाना ध्यान है निर्विचार हो जाना प्रेम कोई विचार न रह जाए तुम्हारे भीतर जब तुम गहन प्रेम में पड़ते हो तो विचार कम हो जाते कभी अपने प्रेमी के पास बैठे हो तब तुम पाओगे कि मौन घेर लेता है चुप चुप हो जाते हो कहने को कुछ भी नहीं रह जाता या कहने को इतना होता है कि कैसे कहा जा सकता है बोलने में अड़चन मालूम पड़ती है क्योंकि लगता है बोले कि झूठ हो जाएगा बोले तो पाप हो जाएगा बोलने से ही बात की जो गरिमा है खो जाएगी नष्ट हो जाएगी वो जो भीतर अभी उमग रहा है वो जो भीतर अभी सघन हो रहा है उसके लिए शब्द बाहर प्रकट कर पाएंगे शब्द बड़े असमर्थ हैं, सीमित हैं। उनका उपयोग बाजार में दुकान पर दफ्तर में कामधाम में प्रेम में नहीं तो जब भी दो व्यक्ति पास मौन में बैठे हो जानना गहन प्रेम में या जब भी दो व्यक्ति प्रेम में हो तो तुम जानोगे कि गहन मौन में है प्रेमी चुप हो जाते हैं और अगर तुम चुप होने की कला सीख जाओ तो तुम प्रेमी हो जाओगे फिर तुम जिसके पास भी चुप बैठ जाओगे उसी से तुम्हारे प्रेम के संबंध जुड़ जाएंगे अगर तुम वृक्ष के पास मौन बैठ गए तो वृक्ष से तुम्हारा संवाद हो जाएगा और तुम सरिता के पास मौन बैठ गए तो सरिता से तुम्हारा तालमेल हो जाएगा और तुमने अगर मौन से आकाश के तारों को देखा तो तुम अचानक पाओगे जुड़ गए तारों से कुछ अद्रश द्वार खुल गए कुछ पर्दे हट गए प्रेम है अखंड का दर्शन अखंड के दर्शन के लिए तुम्हें मौन होना जरूरी है क्योंकि मौन में ही तुम अखंड होते हो तुम्हारी दीवालें गिर जाती आंगन की तुम खुद आकाश जैसे हो जाते हो मुझे इस भांति कहने दो कि अगर परमात्मा को जानना है तो परमात्मा जैसे होना पड़ेगा प्रेम में व्यक्ति परमात्मा हो जाता है प्रेम में परमात्मा ही रह जाता है बाहर भीतर ऊपर नीचे सभी दिशाओं में लहरें खो जाती सागर ही से इस रहता है